नोशो टॉक मन ही पूजा मन ही धूप नंबर वन बिनु देखे उपजे नहीं आशा जो नु देखे वरण सहित जो जापे नमू सो जोगी केवल निकाम पर छ रवे जो कोई पार सुपर से न दुविधा होई बिनु देखे सो मुनी मन की दुविधा न द्वार समाई मन का स्भाव सब कोई करे करता है सुवन भय रहे बिनु देखे फल कारण फूली बनरा फलू लागा तब फूल बेलहाई ज्ञानी कारण कर अभ्यासों ज्ञान भयाता कर्म बिनु विनुदेखे द्रुत कारण दधि मथे सयाण जीवत मुक्त सदा निर्बाण कह रिदास परम बैराग हृदे राम को जुपसी अभाग बिनु देखे सह की सार सुहागीण जाने ती अभिमान सुख माणे माने मन दे सुने अंतर रखे अवरा देखी न सुने न माखे सोकत जाने पीर पराई जाके जाकेद न पाई दुखी दुहागणी दुई पखिणी जिणना निरंतरी भक्ति न किणी राम प्रतीका पंथ दोहिला संगीन साथी गवन के दुखिया दर्द मंद दरियाया बहुते प्यास जवाब न पाया कहे रविदास शरणी प्रभु तेरी ज्यो जान होलो करी गति मेरी कहे रविदास शरणी प्रभु तेरी ज्यो जान हो करी गति मेरी भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है अनंत अनंत सितारे हैं यद्यपि ज्योति सबकी एक है संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है इसलिए कि सूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में बुद्ध की जड़ें काट डाली बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका लेकिन रैतास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रदास सदा स्मरण किए गए चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया वह भी काशी के ब्राह्मणों ने बात कुछ अनेरी अनूठी महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है बुद्ध को स्वीकार करने में अर्जुन है दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे दोनों छत्री थे लेकिन उन्हें अस्वीकार करना मुश्किल पड़ा में कुछ रस है कुछ सुगंध है जो मधोस कर दे रदास से बहती है कोई शराब कि जिसने पी वही डोला और रदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में जहां की सबसे कम संभावना है जहां का पंडित पाषाण हो चुका है सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है उनकी आत्मा को जड़ कर देता है रैदास वहां खिले फूले रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया और छोटे मोटे भक्त ने मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना मीरा ने कहा है गुरु मिलिया रैदास जी क्यों मुझे गुरु मिल गए रैदास में भटकती फिरती थी बहुतों में तलाशा था लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी ये कमल कुछ अनुठा रहा होगा बिना झुके न रहा जा सका होगा रैदास कबीर के गुरु भाई हैं रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं रामानंद गंगोत्री जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर न होते रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का ये कथन बचता गुरु मिलिया रैदास जी तो काफी था क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वो कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी जब परमात्मा बिल्कुल साकार न हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु न कह देगी कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है रदास को गुरु कहा इसलिए रदास को मैं कहता हूं वो भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है उनके वचनों को समझने की कोशिश करना है। रदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है रदास की भाषा भक्त की भाषा है प्रेम की भाषा है शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका रदास को नहीं उखाड़ा जा सका जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका रहदास के साथ तर्क नहीं हो सकता विवाद नहीं हो सकता रहदास को तो देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रगटीकरण है अवतरण है बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है राजपुत्र की भाषा है शब्द नपे तुल्य शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुल्य शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गईं। भारत से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। दास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही पुनः लेकिन भाषा बदल दी नया रंग डाला पात्र वही था बात वही थी शराब वही थी नई बोतल थी और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका यह जान के तुम हैरान हो गए कि चमार मूलतः बौद्ध है जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़कर देश के बाहर कर दिया गया तो एक लिहाज से तो यह अच्छा हुआ क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ कभी कभी दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छिपा होता है जन नहीं फैल सके क्योंकि जनों ने समझौते कर लिए बच गए लेकिन क्या बचना आजकल 30 तीस पैंतीस लाख की संख्या है पांच हजार साल के इतिहास में 30 पैतीस लाख की संख्या कोई संख्या होती बच तो गए किसी तरह अपने को बचा लिया मगर बचाने में सब गमा दिया बौद्धों ने समझौता नहीं किया उखड़ गए टूट गए मगर झुके नहीं और उसका फायदा हुआ फायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली वहीं उनका रस बहा वहीं लोग तृप्त हुए चीन कोरिया दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है जो भाग सकते थे भाग गए भागने के लिए सुविधा चाहिए धन चाहिए जो नहीं भाग सकते थे इतने दीन थे इतने दरिद्र थे कि वो हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए हैं लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ सूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है और छत्री भी जन्म से छत्री होता है और वैसे भी सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती सूत्र अछूत वो असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है मंदिर के बाहर ही है हो जाओ सूत्र अगर बचना है तो तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में वे ही बौद्ध चम्हार वे ही बौद्ध चम्हार हो गए और क्यों चमहार हो गए एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि यह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है महावीर ने कहा है मांसाहार हिंसा है पाप है और ठीक कहा है दूसरे को दुख देना हत्या करना भोजन के लिए इससे बड़ा पाप और क्या होगा और फिर यह बात कहां रुकेगी अगर पशु पक्षियों को खाओगे तो मनुष्य को खाने में क्या हर्ज है कल अखबार में मैंने देखा मध्य अफ्रीका का सम्राट बोकासो पदचित हो गया है बगावत हो गई है उसके घर उसके चौके में उसके फ्रीज में आदमी का मांस पाया गया फिर बातें रुकती नहीं जब पशु का मांस खा सकते हो तो आदमी का मांस खाने में क्या हर्चा है और आदमी का मांस स्वभाव था सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है और सुपाच्य है मेल भी तुमसे उसका बहुत खाएगा और छोटे छोटे बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है बात कहां रुकेगी फिर आदमी अगर मांसाहारी है तो उसका अंतिम तार्किक निष्कर्ष होगा कि वो आदमखोर हो जाएगा और आदमखोर हो जाने से बड़ा पतन नहीं क्योंकि इस दुनिया में कोई पशु अपने जाति के पशुओं को नहीं खाता कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाएगा कुत्ता कुत्ते को मार भी नहीं डालता सिंह भी सिंह को नहीं मारता है और उसका मांस नहीं खाता है सिर्फ आदमी आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है उठे तो इतना उठ सकता है आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नरक में लगा है दूसरा छोर स्वर्ग में महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है और ठीक कहा था लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे इस संबंध में भी उन्होंने तौल के वक्तव्य दिया उन्होंने कहा मानसाहार पाप है लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मानसाहार में क्या पाप हो सकता है यह तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है मारने में पाप है किसी को मार के मत खाओ लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु उसके मांस के खाने में क्या हर्जा है तुम मार तो नहीं रहे तुम हिंसा तो नहीं कर रहे तुम हत्या तो नहीं कर रहे ये बात तर्कयुक्त तो है लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर यह तख्ती लगी होती कि यहां मरे हुए मांस को ही बेचा जाता केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज रोज इतने पशु मरते कहां है अपने आप और अगर पशु अपने आप मरते हैं तो इतने इतने बड़े बूचड़खाने कौन चलाता हो किस लिए चलाता जैसे भारतीय होटलों में लिखा रहता है यहां शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है ऐसे चीन और जापान में लिखा होता है यहां केवल अपने आप मरे हुए जानवर का मांस ही बिकता है रास्ता मिल गया बुद्ध ने तो बड़ी तर्कयुक्त बात कही थी महावीर से ज्यादा तर्कयुक्त बात कही थी बात तर्कयुक्त थी लेकिन महावीर जीवन के जाल ज्यादा समझते हुए मालूम पड़ते हैं उनकी बात उतनी तर्कयुक्त नहीं है लेकिन वो जानते हैं आदमी को सुविधा दो तो उस सुविधा में से और सुविधाएं निकाल लेगा अच्छा है दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो बुद्ध ने दरवाजा खुला रखा बुद्ध सोचते हैं जितनी बुद्धि से मैं जीता हूं उतनी ही बुद्धि से लोग भी जियेंगे यह अपेक्षा मत करो यह अपेक्षा गलत है चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे कभी और दूसरे प्रमाण भी हैं लेकिन यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि वह बौद्ध थे क्योंकि भारत में कोई दूसरी जाति मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाती इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह निर्णय किया कि चमहारों को कम से कम और संभव हो तो सभी सूत्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे रैदास चम्हार जैसे किसी गहन अंतस्थल में बुद्ध अब भी गूंज रहे वही आग लेकिन रदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया उस आग को रोशनी बना लिया आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है बुद्ध के वचन अंगारों जैसे बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का अंगारे पचाओगे तो साहस तो चाहिए ही चाहिए रदास के वचन फूलों जैसे हैं पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए आग के फूल आग की फूल फुलझड़ियां देखने में फूल लगते इसलिए बुद्ध तो स्वीकार नहीं हो सके लेकिन रैदास को हिंदुओं ने भक्त श्रोमणी कहा है भक्तमाल में दास को और भक्तों के साथ गिना गया है लेकिन हिंदू पंडित स्वीकार भी करे तो भी अपने पंडित से कुछ न कुछ बेईमाइनियां निकाल लेता है उसने बेईमाइयां निकाल ली जैसे बुद्ध के संबंध में उसने कथा गढ़ ली क्योंकि बुद्ध की इतनी प्रतिभा थी कि एकदम इंकार करो तो भी नुकसान होता है क्योंकि अगर बुद्ध को इंकार कर दो तो भारत की प्रतिभा क्षीण हो जाती आखिर भारत ने बुद्ध से बड़ा बेटा तो पैदा किया नहीं जैसे यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया ऐसे हिंदुओं ने कभी बुद्ध से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया बुद्ध को इंकार करना पूरी तरह इंकार करना तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है आज दुनिया में अगर भारत की कोई प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत हाथ तो बुद्ध का है अगर लोग भारत को याद करते हैं तो बुद्ध के कारण याद करते हैं। अगर सारा एशिया भारत के प्रति सम्मान से देखता है और भारत को तीर्थ मानता है तो बुद्ध के कारण जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं ऐसे सारे बौद्धों के मन में करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभीपसा होती कि कभी बुद्ध गया कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाए भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचार को तो इंकार किया लेकिन बुद्ध से जो लाभ हो सकता है उसको बचाने के लिए तरकीब खोज ली उन्होंने एक कहानी गढ़ी कहानी गढ़ी कि जब भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी नर्क में कोई प्रवेश नहीं किया क्योंकि कोई पाप करता ही नहीं था सतयोग कोई पाप करे तो नरक जाए सैतान और उसके शिष्य बैठे बैठे थक गए ऊब गए अपने अपनी फाइलें खोले बैठे हैं दफ्तरों में लेकिन न कोई आता ना कोई जाता और नर्क खाली पड़ा है आखिर सैतान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि क्यों यह व्यर्थ खोल रखा है जब ग्राहक ही नहीं है तो यह दुकान चलाने से फायदा क्या बंद करो हम थक गए हम ऊब गए तो भगवान ने कहा घबराओ मत क्योंकि भगवान तो करुणावान है उन्होंने कहा घबराओ मत मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों के मस्तिष्कों को भ्रष्ट करूंगा एक बार उनके मस्तिष्क भ्रष्ट हुए वो पाप करने लगेंगे नर्क भर जाएगा घबराओ मत और तब बुद्ध ने शैतान पर करुणा करके बुद्ध बुद्धावतार लिया इसलिए बुद्ध को हिंदुओं ने दसवा अवतार मान लिया बुद्ध का अवतार लिया और लोगों के मन को विक्षिप्त किया गलत सलत बातें समझाई भ्रांत किया भटकाया उलझाया और लोग धीरे धीरे पाप करने लगे अब तो हालत यह है कि नरक में भी पहले से बुकिंग करवानी होती एकदम से आजीव मर जाओ तो तुम यह आशा मत करना कि नरक में जगह मिल जाएगी बाहरी पड़े रहोगे महीनों कतार लगी हुई ये सब बुद्ध की कृपा तो देखते हो तुम हिंदू बेईमानी बुद्ध को इंकार करें तो उन्हें लगा कि यह तो भारी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल इंकार करना और बुद्ध को इंकार तो करना ही होगा क्योंकि बुद्ध को इंकार न करें तो पांडित्य कैसे चले पुरोहित कैसे चले यज्ञ हवन कैसे चले यह धोखाधड़ी और यह धंधा जो धर्म के नाम पर चलता है यह कैसे चले तो दोहरी दिक्कत थी बुद्ध के विचार तो इंकार करने पड़ेंगे बुद्ध को स्वीकार कर लो बड़ी कुशलता से यह काम किया वही कुशलता उन्होंने फिर रैदास के साथ भी की रैदास को भक्तमाल में स्वीकार कर लिया परम भक्त भक्त शिरोमणि, लेकिन दो कहानियां गढ़ी और जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का पुराण लिखने का अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, तो जीसस को सूली न दी होती सिर्फ एक कहानी गढ़ ली होती सूली देनी पड़ी क्योंकि कहानी नहीं गढ़ सके हिंदू कुशल हैं इन्होंने कभी सूली नहीं दी किसी को कहानियां गढ़ने में कुशल हैं जब कहानी से ही काम चल जाए तो कटारें क्यों निकालो कहानियां ही कटारें बन जाती रैदास के संबंध में दो कहानियां गढ़ी एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे एक दिन रैदास भिक्षा मांगकर आए पूर्व जन्म की बात है जब वो रामानंद के ब्रह्मचारी शिष्य थे ब्राह्मण थे भिक्षा मांगकर लाए रामानंद ने पूजा का थाल सजाया और अपने ठाकुर जी को भगवान की प्रतिमा को प्रसाद चढ़ाया लेकिन पहली बार रामानंद के जीवन ने जीवन में ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिए अब पहली तो बात यह कि मूर्तियां ना तो प्रसाद स्वीकार करती ना इंकार करती तुम जाके किसी भी मूर्ति पे कुछ भी चढ़ाकर देख लो कोई मूर्ति ना तो प्रसाद लेती है ना स्वीकार करती मूर्ति मूर्ति है मुर्दा है लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया रामानंद तो बहुत दुखी हुए जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इनकार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है जिसका सीधा कारोबार एक चमहार से इसलिए यह प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता यह चमहार के घर का भी प्रसाद नहीं है ख्याल रखना किसी बनिए का कारोबार चमहार से अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा चमहार को भी बेचेगा भंगी को भी बेचेगा जो भी आएगा उसको बेचेगा दुकानदार तो दुकान चलाने को है और वो पूछता थोड़ी बैठा रहेगा कि कौन चमहार है कौन भंगी है कौन क्या है उसको चीजें बेचनी है लेकिन तुम देखते हो कि कैसा ब्राह्मणों ने एक जाल इस देश में खड़ा किया चम्हार तो अछूत है ही पृश्य है ही चमहार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गया और वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया और ठाकुर जी ने ही सूद्र बनाए और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए और ठाकुर जी नहीं ब्राह्मण बनाए सब उन्हीं के खिलौने क्योंकि वही सृष्टा अब मजा ये कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए और बनिए ने केवल शूद्र से व्यापार किया व्यवसाय किया कुछ लेन होगा कुछ खरीद फरोख्त की होगी वो शूद्र हो गया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को लेकिन ठाकुर जी ने भोजन इंकार कर दिया रामानंद तो क्रोध से बबूला होगा गया यह बात भी झूठ है क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका वो क्रोधित हो जाए यह असंभव है क्रोध तो कहां बहुत पीछे छूट चुका है ध्यान की ज्योति जगी होगी तभी तो कबीर और रैदास जैसे लोग रामानंद के चरणों में झुके नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान रैदास का झुकना कुछ आसान वो क्रोधित हो जाए ऐसी छोटी बात पर और मैं जानता हूं कि अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पर उठा के फेंक दिया होता ठाकुर जी को कम से कम मैं यही करता कि रास्ता लगो कि बाहर रिक्शे खड़े रिक्शा पकड़ो और भागो लौट के यहां मत आना क्या बेहूदी की बात कि किसी सूद्र का व्यापार है किसी बनिए से इसलिए बनिए के घर से लाया गया सीधा प्रसाद नहीं बन सकता रामानंद जैसे हिम्मत के आदमी से ठाकुर जी ऐसी बातें करेंगे ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को कि छटी का दूध याद आ जाता अगर मारना ही होता, अगर क्रोध ही करना था तो फिर कभी मुंह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ ठाकुर जी मनाते फिरते लेकिन यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब ब्रह्मचारी पर नाराज हो गए और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जा मर जा इसी क्षण और सूद्र के घर में चमहार के घर में तेरा जन्म होगा अरे ये अभी साफ ही देना था तो ठाकुर जी को देना था कि जा मर जाए ऐसी क्षण और तेरा जन्म हो चमहार के घर में तो ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता है कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता ऐसे लोग जिनमें तलवार की धार होती इस गरीब ब्रह्मचारी को जो कि बिल्कुल अनजान है जिससे अगर कोई पाप भी हुआ हो अगर इसे कोई पाप भी समझे तो भी अनजान हुआ है गया था भिक्षा मांगने उस भिक्षा में इस वैश्य के घर से भिक्षा मांग ली अब क्या यह पता लगाए कि इसकी दुकान पर कौन कौन खरीदने आते हैं सूद्र चमार बंगी यह कैसे पता लगा है? क्या ये इसके सारे के सारे खाते बही देख तब ये भिक्षा मांगे मगर कहानी गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है और कहानियां प्रचलित कर देते और लोक मानस में कहानियां बैठ जाती गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर गया और एक सूद्र के घर में एक चम्हार के घर में जन्म लिया फिर कहानी और मजेदार बात कहती था तो आखिर वो भी ब्राह्मण ब्रह्मचारी चमहारिन के गर्भ से पैदा हुआ तो उसने चमहारिन का दूध पीने से इंकार कर दी एक दफा हो गई भूल बहुत जब ठाकुर जी तक प्रसाद नहीं लेते तो ये छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ पहले दिन का बच्चा है इसने दूध लेने से इंकार कर दिया ये मां का दूध ना पिए कोई और रास्ता ना देखकर गांव में रामानंद की ख्याति थी वो चमहारिन रामानंद के चरणों में पहुंची और कहा कि कुछ करें देखा इसको तो उन्हें याद आया कि अपना ही ब्रह्मचारी <laughs> दया आई सोचा होगा कि बच्चू काफी दुख भोग चुके कान फूका अभी अभी ये पैदा हुआ बच्चा इसका कान फूका राम नाम दिया जब राम नाम दिया तब उसने दूध पिया ये कहानी उन्होंने गढ़ी इसलिए चूंकि रैदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं उनको भक्तमाल में स्वीकार किया नहीं तो उनको भक्तमाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे उनको भक्तों में इसलिए स्वीकार किया है उनकी भक्ति के कारण नहीं समझ लेना तर्क उनके परमात्मा के प्रति समर्पण के कारण नहीं उनकी प्रार्थना की अद्भुतता के कारण नहीं उनके ध्यान की गरिमा के कारण नहीं उनके समाधि के अनुभव के कारण नहीं ईश्वर साक्षात् के कारण नहीं ये सब बातें गौण हैं असली बात यह है कि वह पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं इसलिए उनको भक्त स्वीकार किया कहानी चल पड़ी लेकिन लोगों को कैसे भरोसा आए कहानी सच है अब पूर्व जन्म किसी ने देखा तो नहीं रामानंद कहते हैं पंडित कहते हैं मगर क्या पता तो दूसरी कहानी भी गढ़ी कि लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रहदास को कि आप कुछ प्रमाण दें क्या आप पिछले जन्म के ब्राह्मण अब मैं ये मान ही नहीं सकता कि रहदास और प्रमाण देंगे इस बात का अगर रहे भी हों ब्राह्मण तो भी प्रमाण नहीं देंगे क्योंकि यह प्रमाण देना गलत होगा अगर रहे भी हो ब्राह्मण तो भी प्रमाण देंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या जन्मों जन्मों से चमहार हूं शूद्र रैदास प्रमाण देंगे पिछले जन्म के ब्राह्मण का रैदास इतने नीचे उतरेंगे लेकिन कहानियां तुम्हें जैसी गढ़नी हो तुम गढ़ सकते हो तो कहते हैं रैदास ने प्रमाण दिया उन्होंने अपनी चमड़ी उधेड़ दी और चमड़ी जब उधेड़ी तो स्वर्ण यज्ञोपवीत जनेऊ सोने का चमड़ी के भीतर छिपा हुआ निकला तब लोगों ने माना इसलिए उनका भक्तमाल में स्मरण किया गया महान भक्तों की तरह ये सड़ी गली कहानियां ये झूठी कहानियां सिर्फ एक छोटे से तथ्य को झुठलाने के लिए कि वे चम्हार थे और चमहार को कैसे अंगीकार करें लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये कहानियां झूठी हैं वे चमहार थे और चमहार होने में कोई पाप नहीं है सभी जन्म से सूद्र पैदा होते सभी ब्राह्मण तो श्रम से कोई होता है साधना से कोई होता है ब्राह्मणत्व तो उपलब्धि है जन्मजात नहीं है ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है अनुभूति है जो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण जो हरि से एक रूप हो जाए सो हरिजन इसलिए मैं सूद्रों को हरिजन नहीं कहता और ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहता क्योंकि ब्राह्मण जन्मजात है जन्मजात ब्राह्मण होता ही नहीं बुद्ध ब्राह्मण है यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं महावीर ब्राह्मण है यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं जीसस ब्राह्मण है यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं शायद ब्राह्मण शब्द भी उन्होंने कभी ना सुना मोहम्मद ब्राह्मण है यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं क्यों क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना ब्राह्मण शब्द का उतना ही अर्थ है ब्रह्म को जाना और ब्रह्म से एकाकार हो गए न केवल ब्रह्म को जाना बल्कि जाना कि मैं भी ब्रह्मू अहम ब्रह्मास्मी अनल हक जिसके भीतर ऐसा उद्घोष उठा कि मैं ब्रह्म वह ब्राह्मण है इस उद्घोष के जन्म से कोई ब्राह्मण होता है जिसने ऐसा जाना कि मैं हरि का हूं कि मैं परमात्मा का हूं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब उसका है वह हरिजन इसलिए मैं सूत्र को हरिजन नहीं कहता मैं महात्मा गांधी से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं हरिजन जैसे अद्भुत शब्द को खराब कर रहे हो पहले ब्राह्मण जैसे अच्छे शब्द को खराब करवा डाला उसको जन्म से जोड़ दिया अब हरिजन को भी खराब करवा डाला इतने अद्भुत शब्दों को उनकी महिमा से मत उतारो उनके सिंहासनों से मत उतारो उन्हें आकाश से उतार के जमीन की धूल में मत गिराओ हरिजन तो वह है। जिसने यह जाना कि मेरे में मेरा कुछ भी नहीं है सब कुछ परमात्मा का है ब्राह्मण या हरिजन समानार्थी शब्द हैं पर्यायवाची लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शूद्र की तरह पैदा होता है शूद्र अर्थात जो शरीर से बंधा है शूद्र अर्थात जो जानता है कि मैं शरीर ही हूं शूद्र अर्थात जिसे अपने भीतर चैतन्य का अभी कोई अनुभव नहीं हुआ है जिसने अपने भीतर अमृत के दर्शन नहीं किए और ब्राह्मण वह जिसने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं मन भी नहीं हूं मन और शरीर से पार चैतन्य हूं जिसे साक्षी का अनुभव हुआ है वह ब्राह्मण लेकिन स के संबंध में ये कहानियां झूठी हैं ऐसा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं अब तक किसी ने ऐसा कहा नहीं कि कहानियां झूठी ये झूठी होनी ही चाहिए इनके सब अंग झूठे पहले तो वो ठाकुर जी झूठे जो चम्हार से संबंधित होने के कारण किसी बनिए का सीधा स्वीकार न करें ठाकुर जी सूद्रों से भी गए भी थे वो ठाकुर जी नहीं चमार फिर रामानंद क्रोधित हो और क्रोधित हो तो ठाकुर जी पे हो गरीब ब्रह्मचारी का क्या कसूर? रामानंद क्रोधित हो ही नहीं सकते और रामानंद जैसा व्यक्ति अभी साफ असंभव बिल्कुल असंभव फिर रैदास जैसा बच्चा मां का दूध इसलिए न पिए क्योंकि वो चमार। दूध भी कहीं चमार और ब्राह्मण हुआ है मां भी कहीं चमार और ब्राह्मण हुई है? मां सिर्फ मां होती दूध सिर्फ दूध होता है अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो एक चमार स्त्री का दूध और एक ब्राह्मण स्त्री का दूध लेके चले जाना डॉक्टर के पास और कहना कि बता दो कौन चमार का है और कौन ब्राह्मण का करवा लेना विश्लेषण निदान दुनिया की कोई ताकत सिद्ध नहीं कर सकेगी कि यह ब्राह्मण का दूध है और यह चमहार का दूध दूध भी कहीं ब्राह्मण और चमार का होता है हड्डी मांस मज्जा कहीं ब्राह्मण और चमार की होती और जब हड्डी मांस मज्जा चमार की नहीं होती तो आत्मा कैसे चमार की हो जाएगी और बड़े आश्चर्य की बात है तुम दूध पी लेते हो भैंस का और कभी नहीं सोचते कि भैंस का दूध पी रहे हैं, कहीं भैंस ना हो जाए मुल्ला नसुद्दीन का छोटा बेटा एकदम भागा हुआ बैठक खाने में आया और बोला मम्मी मम्मी और मोहल्ले की दस पांच स्त्री बैठी गप कर रही थी कि पप्पा ने अभी अभी मेरी आया की किस्सी ली और आया घबरा रही थी तो बोले घबरा मत मेरी मोटी भैंस तो बैठक खाने में बैठी मोटी भैंस कहां है छोटे बच्चों जैसी बातें हैं छोटे बच्चे इस तरह की भ्रांतियों में पड़ जाएं तो पढ़ सकते हैं भैंस का दूध पीने से तुम भैंस नहीं हो जाओगे मगर मूढ़ों की कोई गिनती नहीं एक बड़े राजनेता मेरे मित्र थे मेरे साथ एक बार सफर को गए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई वो सिर्फ सफेद गाय का ही दूध पिए मैंने उनसे पूछा कि काली गाय में क्या खराबी क्या आप सोचते हैं काली गाय का दूध काला हो जाता है अरे दूध तो सफेदी है चाहे काली गाय का हो चाहे सफेद गाय का हो उन्होंने कहा कि नहीं काला रंग तमस का प्रतीक होगा तमस का प्रतीक लेकिन दूध थोड़ी काला हो जाएगा मैंने उनसे का फिर भैंस के बाबत क्या ख्याल तो भैंस का दूध तो मैं देख ही नहीं सकता क्यों उन्होंने भैंस का दूध पीने से आदमी की भैंस जैसी बुद्धि हो जाती तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी गोभी खाओगे खोपड़ी गोभी जैसी हो जाएगी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे करेला खा लिया कि आत्मा कड़वी हो गई कुछ खाओगे कुछ पियोगे जियोगे कि कि मरना है मैं नहीं मान सकता कि बच्चे ने चमारन का दूध पीने से इनकार किया हो बच्चे इतने मूढ़ नहीं होते इतनी मूढ़ताएं तो बहुत बाद में आती इतनी मूर्ताओं के लिए तो काफी अनुभव चाहिए बच्चे इतने बुद्धू नहीं होते इतने बुद्धू होने के लिए तो काफी शिक्षा संस्कार सभ्यता इतनी मूर्ता के लिए तो काफी धार्मिक होना आवश्यक है इसलिए कहानी तो बिल्कुल झूठ है कहानी में कोई सार नहीं है मगर कहानियां इस बात की खबर दे रही हैं कि भारत का मन कितना कलुषित हो गया है कि हम अपने श्रेष्ठतम लोगों को भी सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते जैसे हैं वैसा स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि रैदास भारत के आकाश में ध्रुव तारे की भांति ब्राह्मण होकर ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाना कठिन नहीं क्योंकि सारी सुविधा वहां है राजपुत्र होकर बुद्ध हो जाना कठिन नहीं है क्योंकि सारी सुविधा वहां है जनों के चौबीस तीर्थंकरी राजाओं के बेटे सुविधाएं हैं सुख है वैभव है, है और जब सुख हो वैभव हो तो सुख वैभव से मुक्त हो जाने में अड़चन नहीं होती क्योंकि साफ दिखाई पड़ जाता है कि कुछ सार नहीं जिसके पास धन है उसे धन में असारता दिखाई पड़ जाती अब बुद्ध को सारी सुंदर स्त्रियां उपलब्ध थी इसलिए जल्दी उप ही स्त्रियों से उब गए ऊबी जाएंगे जो चीज तुम्हारे पास है तुम उससे ऊब जाते हो तुम भी जानते हो तुम्हारे पास जो है उससे तुम उब जाते हो तुम्हारे पास जो नहीं है उससे उबने के लिए बहुत प्रतिभा चाहिए बहुत प्रतिभा चाहिए तुम्हारे पास जो है उससे उबने के लिए तो कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं धनी धन से उब जाता है भोगी भोग से उप जाता है जिसको संसार में सब तरह की सफलताएं मिलती हैं वो सफलताओं से उब जाता है ये तो विफल आदमी है जो सफलता से नहीं उबता उसे मिली ही नहीं तो कैसे उबे ये तो निर्धन है जो धन में आशा टिकाए रखता है ये तो अविवाहित है जो विवाहित होने का विचार करता है विवाहित से तो पूछो वो आत्महत्या के विचार कर रहा है चाहे मर ना सके क्योंकि मरना भी कोई आसान काम नहीं मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर थे भट्टाचार्य मैं पहले ही दिन उस मकान में पहुंचा था मुझे कुछ भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे दीवार पतली थी आवाज यहां से वहां आती जाती थी रात कोई 12 बजे उनके उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया मेरी भी नींद खुल गई कोई उपाय ही ना था सुनना ही पड़े जो हो रहा था बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छत्ता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने में जाकर ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा पत्नी ने कहा जा जा तो मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल है अब ये मुझे बीच में आना ही पड़ेगा ये कहीं रात बारह बजे और ट्रेन ज्यादा दूर नहीं थी कोई मुश्किल से चार छ फरलांग का फासला था पटरी पे जाके लेट जाए मर जाए अच्छा आदमी और पत्नी को फिक्र नहीं होगा जा जा मुझे बोलना चाहिए या नहीं क्योंकि मेरा अभी परिचय भी किसी ने उनसे नहीं करवाया है लेकिन ये मौका कोई औपचारिकता का है मैं दरवाजा खोल के बाहर आया भट्टा छरिया एकदम तेजी में मगर बंगाली तो बंगाली मरते वक्त भी छाता अपने बगल में छाता लेके एकदम निकली गए घर से मैंने उनकी पत्नी को कहा क्षमा करो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए आपका पारिवारिक मामला है पता नहीं आप लोगों के क्या खेल है कैसा हिसाब है मगर ये जरा बात ज्यादा हुई जा रही मैं कुछ करूं भट्टाचार्य को लौटा के लाऊं आप बिल्कुल फिक्र ना करें आप नए नए मैं इन्हें साल से जानती हूं ये तो कई दफे जा चुके अभी आप देखोगे थोड़ी देर में लौट आते। उसने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया तो आपको कह दूं एक दफे तो ये टिफिन लेके गए थे मरने आपको छत्ता देख के हैरानी हो रही होगी टिफिन लेकर लेटे थे पटरी पे जाके किसी किसान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं पटरी पे भी ऐसे लेटे थे जिस जिसपे शायद ही कभी गाड़ियां आती सिर्फ माल गाड़ियां सन्टिंग करती किसी किसान ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा मरने आया हूं तो उसने कहा मरने आया वो तो मेरी समझ में आता लेकिन टिफिन किस लिए उन्होंने कहा कि इधर कोई गाड़ियों का भरोसा है इस देश में कितनी लेट हो जाएं क्या भूखे मरना है और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खा के टिफिन पिकनिक करके घर लौट है और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य वापस आ गए मैंने पूछा कि आप लौटा है उन्होंने कहा कि देखते नहीं पानी गिरने लगा आप तो छाता ले गए थे वो छाता खराब है पहले तो खुलता ही नहीं और खुल जाए तो छेद ही छेदी लोग मरने भी जाएं तो भी कहां। और मरे भी तो किस भरोसे पे कि मरने के बाद क्या होगा हालत इससे बेहतर होगी कि खराब होगी ये भी तो पक्का नहीं फिर यहां जैसी भी है हालत कम से कम अभ्यस्त तो हो गए हैं उसके किस तरह जिंदगी चली जा रही विवाहित विवाह की सोचता है विवाहित लोगों को देखता है तो सोचता है कितने आनंद में नजीरे होंगे दाम्पत्य का सुख भोग रहे हैं। और दंपति भी ऐसा दिखाने की कोशिश तो कम से कम करते हैं जब सड़क पे निकलते हैं कि बड़े सुखी है लेकिन कहां का दाम्पत्य का सुख सुख इस जगत में मिलता कहां सिर्फ दिखावे झूठी मुस्कुराहटे चिपकाए गई हुई ऊपर से लगाए गए रंग जरा सी बरसा हो जाए बह जाए इस धोखाधड़ी से भरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं चीजों का धोखा बना रहता है जो तुम्हें नहीं मिली क्योंकि दूर के ढोल सुहामने मालूम पड़ते कहावत है ना कि पड़ोसी के बगीचे की घास ज्यादा हरी मालूम पड़ती अपनी घास सूखी सूखी लगती क्योंकि तुम्हें अपनी घास निकट से देखने का मौका मिलता है पड़ोसी की घास तुम्हें दूर से दिखाई पड़ती दूर से दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ते। जब व्यक्ति दूर होते हैं एक दूसरे से तो दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ते जब पास होते हैं तब दिखाई पड़ते दुर्गुण देखने के लिए पास होना जरूरी है, निकट जीना जरूरी है। तो अगर जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र थे और इसलिए एक दिन उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया तो कुछ आश्चर्य नहीं छोड़ना ही चाहिए मेरी तो सम्राट की परिभाषा ही यही है कि जो एक दिन सब छोड़ छाड़ दे उसका अर्थ है कि उसने जान लिया उसका अर्थ है कि वो सम्राट था जो पकड़े ही रहे समझो कि अभी गरीब है दीन है दरिद्र है लेकिन रैदास अनूठे हैं गरीब चम्हार के घर में पैदा हुए जहां न धन है न पद है न प्रतिष्ठा है और फिर भी पद प्रतिष्ठा और धन के पार उठ गए इसलिए कहता हूं वे ध्रुव तारा है पहला सूत्र बिनु देखे उपजे नहीं आशा जो दिसे सो होई ही विनाशा प्यारा सूत्र है बिनु देखे उपजे नहीं आशा जब तक तुम्हें परमात्मा की थोड़ी झलक ना मिले तब तक तुम्हें ना तो आशा जगेगी ना आश्वासन पैदा होगा ना आस्था का जन्म होगा लाख दूसरे लोग कहते रहे कि ईश्वर है तुम सुन भी लोगे शायद मान भी लो मगर भीतर संदेह बना है सो बना ही रहेगा कितना ही विश्वास ऊपर से ओढ़ लो परत दर परत लेकिन भीतर संदेह है मरेगा नहीं ढक जाए भला छिप जाए भला विनष्ट नहीं होगा उसका विनाश तो सिर्फ एक ही ढंग से होता है बिन देखे उपजे नहीं आसा कुछ दिखाई पड़े अब मंदिरों मस्जिदों में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां जो पुजारी पंडित बैठे उन्हीं को दिखाई नहीं पड़ा है यज्ञ हवन में तो दिखाई नहीं पड़ेगा जो मूड़ वहां चावल और गेहूं और घी फेंक रहे हैं अग्नि में उन मूढ़ों को ही नहीं दिखाई पड़ा वे तुम्हें कैसे दिखला देंगे अंधों से पूछ रहे हो प्रकाश की परिभाषा आंख वालों को भी परिभाषा करनी कठिन है अंधे परिभाषा कर रहे हैं और दूसरे अंधे परिभाषा मान रहे हैं तुम्हारी जितनी मान्यताएं सब उधार हैं इसलिए तुम तुम्हारी जिंदगी एक रेगिस्तान है जिसमें मरुद्धान नहीं चंदुलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गए थे परीक्षा शुरू हुई परीक्षक ने चंदुलाल से कहा कि चंदुलाल तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो चंदुलाल बोले मैं क्या करूं हुजूर इसी प्रश्न पत्र में तो लिखा कृपया पीछे देखिए शास्त्र पढ़ोगे किताबें पढ़ोगे जो नहीं जानते उनसे उधार लोगे क्या अर्थ निकालोगे तुम आस्था नहीं जन्मेगी तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं होगा इतना आसान नहीं है जीवन का रूपांतरित हो जाना लाख शास्त्र एक बात कहते रहे तुम्हारा अंधकार में डूबा हुआ मन अपनी जिद पर डटा रहेगा ढब्बू जी ने सड़क पर जाते हुए व्यक्ति को एक चांटा मारा और कहा क्यों मटकानाथ के बच्चे कहां रहा इतने दिन और हद हो गई कौन सी विपत्त आ गई तुझ पर पिछली बार तो जब मिला था तो ठिगना था मोटा था और अचानक एकदम से लंबा और दुबला हो गए चेहरा भी बिल्कुल बदल डाला और ये दाढ़ी मुझ कब बढ़ा ली चांद भी निकाल ली उस आदमी ने कहा माफ करे महोदय मैं किसी मटकानाथ को नहीं जानता और मैं मटकानाथ नहीं रामनाथ हूं डब्बू जी ने पुनः उसे एक धौल जमाते हुए तो नाम भी बदल डाला मन अपनी जिद पे डटा रहेगा ऐसे तुम तो मन को ना समझा सकोगे कंठस्थ कर लो वेद दोहराने लगो कुरान मगर जरा भीतर झांकोगे तो पाओगे वही पुराना मन और वही पुराने सवाल और वही पुराने संदेह संदेह मिटते हैं अनुभव से झलक भी मिल जाए दूर से सही गोरी शंकर को तुम हजारों मील दूर से झलकता हुआ देख लो उसके ऊपर जमी हुई कुआरी बर्फ उस पर चमकते हुए सूरज की किरणें उसका अपूर्व रूप सौंदर्य हजारों मील दूर से तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी आशा जग जाएगी निमंत्रण आ गया पुकार आ गई और अब यह पुकार निज की है ये तुम्हारी अंतरात्मा का अनुभव है अब तुम यात्रा पर निकल सकते हो अब तुम्हारा जीवन एक तीर्थ यात्रा बन सकता है अब तुम खोजना चाहोगे विश्वासों ने लोगों को धर्म से वंचित किया है विश्वासों ने लोगों का धर्म मार डाला है। हैदास ठीक कहते हैं बिन देखे उपजे नहीं आशा झलक भी मिल जाए जरा सी झलक दूर की झलक और आशा जगी और आशा अंकुरित हुई और आशा में ही आस्था का फल लगेगा जो दिसे सोहोई बिनाशा और भी एक अद्भुत बात है कि जिसने उसकी झलक भी देख ली वो विनष्ट हो गया उसका अहंकार मिट गया दो नहीं रह सकते तुम और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते कबीर ने कहा ना रास के गुरु भाई प्रेम गली अति साकी तामें दो ने समा बड़ी सक्री गली है प्यार की प्रीति की उसमें दो नहीं समा सकते या तो तुम या परमात्मा वो दिख गया तो तुम गए तुम अंधकार जैसे हो रोशनी हो गई कि तुम गए बफा के पर्दे में क्या क्या जफाएं देखी हैं निगाहे लुत्फ पर्व मुझको एतमाद नहीं मुझे यकीन है मगर दिल को क्या करूं कि उसे किसी के वादे ए फर्दा पे ऐतमाद नहीं और पंडितों ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया है कि उनकी बातें सुनते सुनते अगर कभी तुम किसी सदगुरु के पास भी पहुंच जाओ तो उसकी बातों पर भी तुम्हें भरोसा नहीं आएगा तुमने इतनी बातों पर भरोसा किया और धोखा खाया है तुम्हें इतने धोखे दिए गए में से निन्यानबे मौकों पर तुम्हें धोखे दिए गए तो सौवे मौके पर अगर सच्चा हीरा भी हाथ में आ जाए तुम उसे भी फेंक दोगे तुम्हारी आंखें ही अब आस्था करने में जैसे असमर्थ हो गई यह बड़ा दुर्भाग्य इसलिए बुद्ध आते हैं महावीर आते हैं कृष्ण आते हैं कबीर आते हैं रादास आते हैं थोड़े से ही लोग उनका लाभ ले पाते अधिक लोग उनको भी समझते हैं कि ये भी शायद शास्त्र को ही दोहरा रहे हैं अधिक लोग सोचते हैं शायद ये भी शास्त्र की ही व्याख्या कर रहे हैं नहीं संत शास्त्र की व्याख्या नहीं करते शास्त्र संतों की व्याख्या करते शास्त्र संतों के लिए प्रमाण बन जाते शास्त्र साक्षी देते हैं कि संत जो कहते हैं ठीक कह रहे संत शास्त्रों पर निर्भर नहीं होते अगर संतों को देखना हो तो सत्संग जरूरी है सत्संग का अर्थ है उठो बैठो उनके पास रमो ताकि धीरे दीर धीरे तुम्हें यह दिखाई पड़ने लगे कि यहां एक व्यक्ति है जिसके भीतर कोई अहंकार नहीं जिसके भीतर शून्य व्याप्त है पहले तो तुम्हें संत के शून्य से परिचय बनाना होगा और जब शून्य से परिचय बन जाएगा तो पूर्ण से परिचय बनने में देर ना लगेगी दिल को बना हरम नसीह तोहफे हरम नहीं न हो मानिए बंदगी समझ सूरते बंदगी न देख दिल को बना हरम नसीह दिल को ही मंदिर बनाओ दिल को ही काबा बनाओ तोहफे हरम नहीं न हो किसी मंदिर की प्रदिकिणा काबे की प्रदिकिणा हो या न हो हज हो या न हो फिक्र छोड़ो दिल को बना हरम न दिल को ही लीन करो परमात्मा में ताकि ये मंदिर बन जाए दिल को बना हरम न सिंह तोहफे हरम नहीं न हो मानिए बंदगी समझ सूरते बंदगी ना देख उपासना का तात्पर्य समझो प्रार्थना का अर्थ समझो कहां समझो कि प्रार्थना का अर्थ जहां प्रार्थना जीवित हो जहां प्रार्थना का फूल खिला हो नहीं तो सब वाह उपचार है। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। और हृदय बिल्कुल उन घंटियों के साथ नहीं बज रहे मंदिरों में प्रार्थनाएं दोहराई जा रही हैं लेकिन बस कंठों तक उनकी पहुंच हृदय में उनका विरभाव नहीं हो रहा है मंदिरों में लोग औपचारिकता निभा रहे हैं परमात्मा के सांस भी शिष्टाचार चल रहा है व्यवहार चल रहा है दिल को बना हरम नसीह तोहफे हरम नहीं ना हो मानिए बंदगी समझ सूरते बंदगी न देख प्रार्थना के उपचारों को मत देखो किसी प्रार्थना पूर्ण हृदय को देखने की क्षमता जुटाओ कोई रिंदी की इस जर्फ़े नजर की वस अतें देखे हरे टूटे हुए सागर को जामे जम समझते हैं निसारे शमा होकर बजम में कहते हैं परवाने कोई समझे ना समझे हम मयाले गम समझते ये तो परवानों से पूछोगे मिटने का राज तो समझ में आएगा ये तो दीवानों से पूछोगे तो रास्ता मिलेगा ये तो पागलों से पूछोगे प्रेम के पागल जो है तो प्रार्थना का तात्पर्य समझ में आएगा जब तुम तो मिटने को तैयार हो जाते हो तभी प्रभु को देखने की क्षमता आती नजे में बहुत धीमी जुम्ब से नफस की नजर में बहुत धीमी जुम्मसे नफसकी हैं है करीब मंजिल के आज कारवां अपना और जब समझो कि अब श्वास इतनी धीमी चल रही तुम्हारी अहंकार की तुम्हारी निजता की तुम्हारे बेत की जब समझो कि श्वास टूटी टूटी हो रही अब गई तब गई तब, गई, तब जानना कि मंजिल करीब है करीब मंजिल के आज कारवां अपना बिन देखे उपजे नहीं आशा जो दिशे सो होई बिनाशा वरन सहित जो जापे नाम ओठ से नहीं जबान से नहीं कंठ से नहीं समग्रता से जो प्रभु का स्मरण करता रोए रोए से जिसका कण कण नाच उठता है जिसकी श्वास श्वास स्मरण करती जिसकी धड़कन धड़कन उसकी प्रदीक्षिणा करती वर्ण सहित जो जापे नाम सो जोगी केवल नहीं काम वैसा व्यक्ति ही योगी है जो खुद मिटता है वही परमात्मा के साथ एक हो पाता है योग यानी एक हो जाना जुड़ जाना जब तक तुम हो टूटे रहोगे तुम मिटे कि जुड़े और जो जुड़ गया वह निष्काम हो जाता है फिर कामना ही क्या रही जिसको परमात्मा मिल गया वो और क्या चाहेगा हीरे जवारात मिल गए वो कंकड़ पत्थर भी बीनेगा कोहनूर पा लिया वो कंकड़ पत्थर ही इकट्ठे करेगा असंभव परचय राम रवे जो कोई राम से जो परिचित हो जाए राम में जो रम जाए सू पर से न दुविधा हो इ? वो ऐसे ही बदल जाता है जैसे पारस के छूने से लोहा बदल जाता पारस जब लोहे को छूता है तो ऐसा थोड़ी सोचता है पता नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा ऐसी कोई दुविधा थोड़ी होती ऐसा कोई द्वंद्व थोड़ी होता है ऐसा कोई संदेह थोड़ी होता है पारस तो निसंदिग्ध छू देता लोहे को लोहा सोना हो जाता है जिस दिन सदगुरु और शिष्य के बीच ऐसा संदेह रहित संबंध निर्मित होता है उस दिन पारस से लोह छू गया उस दिन शिष्य शिष्य नहीं रह जाता शिष्य भी गुरु हो जाता है गुरु के साथ एक हो जाता है सो मुनि मन की दुविधा खाई बिन द्वारे तैलोक समाई। वही है मुनि जिसने मन की दुविधा छोड़ दी मन हमेशा दुविधा में यह करूं वह करूं क्या करूं क्या ना करूं जो मन की दुविधा छोड़ देता है वही मुनि जो मन से मुक्त हो जाता है वही मुनि बिन द्वारे त्रलोक समाई और जिसने अपने मन को छोड़ दिया दुविधा छोड़ दी जो एकांत भाव से परमात्मा में लीन होने को तत्पर हो गया जो अपने को मिटाने के लिए राजी है लेकिन परमात्मा को पाके रहेगा ऐसा जिसके भीतर संकल्प उठा ऐसी अहिर्निश पुकार उठने लगी वो बिना किसी द्वार के तीनों लोक में समा जाता है बिना किसी द्वार के परमात्मा में प्रवेश कर जाता है सब रोज मोहब्बत सीने में पोशीदा अगरचे है फिर भी आहों में लरसते रहते हैं अस्कों से नुमाया होते हैं रुकते हैं कहीं दीवारों से थमते हैं कहीं जंजीरों से इजहारे जुलू पर आमादा जब कैदिए जिंदा होते हैं जो भर के तड़फ लेने दे उन्हें रह रह के जरा जलने लेने दे उन्हें क्षमा की लो ये परवाने एक रात के महमा होते रुकते हैं कहीं दीवारों से थमते हैं कहीं जंजीरों से इजहार जुनू पर आमादा जब कह दिए जिंदा होते तुम्हें कोई रोक नहीं सकता काराग्रह में अगर तुम आमादा ही हो गए तो ना कोई दीवार रोक सकती है न कोई जंजीरें रोक सकती है। तुम परमात्मा को पाही लोगे अगर कोई रोकता है तो तुम्हारा मन तुम्हारे मन की दुविधा और कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला है। मन का स्वभाव कोई करे और मन का स्वभाव है दुविधा संदेह मन का स्वभाव कोई करे करता हो सु अनुभव रहे रदास कहते हैं सब मन की मान के चल रहे हैं इसलिए दुखी मन की मत मानो मन से ऊपर उठो मन के साक्षी बनो देखो मन का द्वंद्व देखो मन का उपद्रव मन का देखो नरक और जागो मन से मन निद्रा है तुम साक्षी हो तुम मन नहीं हो ऐसा अगर तुम कर पाओ जाग पाओ करता हो ही सु अनुभ रहे जैसे ही तुम मन से जागे तो तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे तुम एक हो ही मन के कारण एक नहीं हो ऐसी भ्रांति पैदा हो गई परमात्मा है सृष्टा कर्ता। तुम उसके साथ हो गए तो तुम भी स्रष्टा हो गए तुम भी कर्ता हो गए और जो स्रष्टा हो गया करता हो गया उसके जीवन में भय कहां वो अनभय हो जाता है उसके जीवन से सारे भय समाप्त हो जाते खुशी खुशी में ना गम में कोई मलाल मुझे खुशी खुशी में ना गम में कोई मलाल मुझे बना दिया है मोहब्बत ने बेमिसाल मुझे फिर ना तो दुख में दुख दिखाई पड़ता ना सुख में सुख दिखाई पड़ता है एक बेजोड़ अनुभव पैदा होता है प्रेम परवानों को वहां ले आता है उस मंजिल पर उस मुकाम पर जहां से सब द्वंद पीछे छूट जाते हैं सुख के दुख के दिन के रात के जीवन के मृत्यु के वसंत के पथ छड़ के फल कारण फूली बनराई फल लागा तब फूल बिलाई दास कहते हैं फल के लिए फूल खिलते जब फूल खिलता है तो यह मत सोचना कि अपने लिए खिलता है फल के लिए खिलता है जैसे ही फल लग जाता है फूल गिर जाता है हम सब यहां परमात्मा के लिए हैं कि परमात्मा हम में लग सके वही फल है और जिसने उसे पा लिया वही सफल है से सब असफल और जैसे ही फल लग जाएगा तुम विला जाओगे तुम तो फूल हो काम पूरा हो गया फूल का काम इतना था कि फल के लिए राह बना दे जैसे ही फूल का काम पूरा हो गया फूल विला जाता है फल कारण फूली बन रई फल लगा तब फूल बिलाई अपने को पकड़ के मट बैठे रहो तुम मंजिल नहीं हो तो मुकाम नहीं हो ज्यादा से ज्यादा सरां हो घर नहीं हो चल पड़ना है सुबह होते ही एक पड़ाव हो इसी पर रुक नहीं जाना है मनुष्य एक साधन है मनुष्य साधन नहीं मनुष्य का अतिक्रमण करना है फ्रेडरिक निस्से का प्रसिद्ध वचन है वह दिन सबसे अभागा दिन होगा मनुष्य के इतिहास में नीचसे ने कहा है जिस दिन आदमी अपने से ऊपर उठने की कोशिश छोड़ देगा जिस दिन आदमी अपना अतिक्रमण करना छोड़ देगा वह दिन सबसे अभागा दिन होगा मैं नीति से इस संबंध में राजी हूं मनुष्य की गरिमा यही गौरव यही कि वो अपने से ऊपर उठने का प्रयास करता है कुत्ते कुत्ते ही रहते सिंह सिंह ही रहते कबूतर कबूतर ही रहते गुलाब गुलाब ही रहते कोई अपने से ऊपर नहीं उठता सिर्फ मनुष्य है एक जो अपना अतिक्रमण कर सकता है इसमें कभी कोई बुद्ध कभी कोई नानक कभी कोई रैदास पैदा हो जाता है तुम्हारी भी यह क्षमता है लेकिन एक हिम्मत तुम्हें समझ लेनी चाहिए फूल को विलीन हो जाना होगा फल के प्रकट होते ही असल में फूल का विलीन होना और फल का प्रकट होना एक साथ ही घटते लेकिन कुछ लोग बस आदमी होने में ही लगे रहते कहीं मशगूले अस्बाब सफर पीछे न रह जाए शरीक कारवां हो इंतजाम कारवां कब तक ये यात्री दल चल पड़ा है यह कतार तीर्थंकरों की अवतारों की बुद्धों की संतों की पैगंबरों की मसीहाओं की यह यात्री दल चल पड़ा है तुम सम्मिलित हो जाओ इस दल में इसलिए मैं पुकार रहा हूं कि हो जाओ सन्यासी सन्यासी होने का अर्थ है यात्री दल में सम्मिलित हो जाओ कब तक इंतजाम ही करते रहोगे कुछ लोग कहते होंगे जरूर होंगे अभी हम इंतजाम कर रहे हैं कहीं मशगूल अस्बाबे सफर पीछे न रह जाए कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधते बांधते पीछे ही रह जाओ और यात्री दल बहुत दूर निकल जाए सरीके कारवा हो इंतजाम कारवां कब तक तैयारी ही करते रहोगे कुछ लोग ऐसे ही हैं जो तैयारी करते रहते मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा रेलवे का टाइम टेबल पढ़ता रहता मैंने उससे पूछा कि नसरुद्दीन दुनिया में और भी पढ़ने की चीजें तू भी खूब रेलवे का टाइम टेबल पढ़ता वो कहता है कि यात्रा का इंतजाम करता हूं अगले वर्ष मसूरी जा रहा हूं मैंने पूछा कि पिछले वर्ष तू कह रहा था कि अगले वर्ष शिमला जा रहे हैं उसने का वो इरादा बदल दिया और उसके पहले तू कह रहा था कि आबू जा रहे हैं वो भी इरादा बदल दिया मैंने कहा मसूरी का पक्का है उसने कहा अभी तो पक्का है अब अगला साल आए तब देखेंगे तैयारियां ही कर रहा है ऐसे ही लोग हैं जो तैयारियां ही कर रहे हैं जब तुम गीता पढ़ते हो कुरान पढ़ते हो बाइबल पढ़ते हो तो क्या पढ़ रहे हो टाइम टेबल रेलवे की समय सारणी कि कहां जाए स्वर्ग जाए कि नरक जाए कि साथमा स्वर्ग ठीक रहेगा कि छठ माँ जचता है सामान ही बांधते रहोगे कि कभी यात्रा पर भी निकलोगे बहुत देर वैसे ही हो चुकी है शरीके कारवां हो इंतज़ामे कारवां कब तक ज्ञाने कारण कर अभ्यासु ज्ञान भया तय कर में सारा अभ्यास योग ध्यान तब सारा अभ्यास परमात्मा का ज्ञान हो जाए अनुभव हो जाए इसलिए इन्हीं में मत उलझ जाना नहीं तो कुछ लोग जिंदगी इसी में लगा देते हैं जो आसानी साथ साध रहे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी भर से आसानी साथ रहे भूल ही गए कि आसन अपने आप में व्यर्थ है ध्यान कब साधोगे और ध्यान भी अपने आप में काफी नहीं समाधि कब साधोगे और समाधि भी अपने आप में काफी नहीं ये सब साधन ही साधन है सीढ़ियां हैं सीढ़ियों पर मत अटक जाना सीढ़ियां बहुत प्यारी भी हो सकती स्वर्ण मंडित भी हो सकती उनका भी अपना सुख हो सकता है लेकिन ध्यान रखना कि सीढ़ियां मंदिर की हैं प्रवेश मंदिर में करना है मंदिर का राजा मंदिर का मालिक भीतर विराजमान है सब अभ्यास करो लेकिन एक ध्यान रहे सब अभ्यास साधन मात्र हैं, ध्यान हो पूजा हो आराधना हो सब अभ्यास है और साधन है एक न एक दिन इन्हें छोड़ देना है कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यास करते करते अभ्यास में ही जकड़ जाओ ऐसी ही अर्चन हो जाती लोग पकड़ लेते हैं फिर अभ्यास को फिर वो कहते हैं तीस वर्षों से साधा ऐसे कैसे छोड़ दें तो फिर साधन ही साध्य हो गया फिर तुम अंधे हो गए फिर तुम रेलगाड़ी में बैठ गए और यह भूल ही गए कि कहां उतरना है मुला नसुद्दीन सफर कर रहा था टिकट कलेक्टर ने उसे टिकट पूछा ये जेब देखी उसने वो जेब देखी बिस्तर खोला सूटकेस खोला सारी चीजें फैला दी कंडक्टर भी चिंतित हो गया उसने कहा रहने दीजिए आप भले आदमी मालूम होते हैं जरूर होगी टिकट उसने कहा कि ऐसी की तैसी टिकट की तुम्हारे लिए कौन टिकट खोज रहा है तो उसने कहा फिर तुम किसके लिए खोज रहा है उसने कहा मैं इसलिए खोज रहा हूं कि मुझे जाना कहां है जाना कहां है यह याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन में ही बैठे रहो याद ही भूल जाए कि कहां जाना है एक सराबी एक टैक्सी में बैठा और उसने कहा जल्दी करो मुझे ऑबेराय हॉटल पहुंचना और तेजी से एक सेकंड बाद गाड़ी तो चली ही नहीं टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आ गया ऑबेराय हॉटल उतरिए सराबी उतरा बोला कितना पैसा पैसे दिए पांच रुपए और चलते वक्त ड्राइवर से बोला कि इतनी तेजी से मत चलाया कर असल में आबेरा हॉटल के सामने ही खड़ी थी टैक्सी चलाने की जरूरत ही ना पड़ी थी इतनी तेजी से चलाना खतरनाक है एक सेकंड ना लगा आबेराय हॉटल पहुंचा दिए मुझे तो पता ही नहीं चला कब चले कब पहुंचे एक और शराबी के संबंध में मैंने सुनाया बैठा टैक्सी में और उसने कहा एकदम तेजी से चलो और टैक्सी वाला भी पिए था यहां दुनिया बड़ी अजीब है यहां ही थोड़ी पियो, तुम्हारे नेता भी पिए टैक्सी वाला भी एकदम भागा बेतहासा भागा कोई आधा घंटा तेजी से चक्कर लगाने के बाद आकर टैक्सी वाले को थोड़ा होश आया उसने कहा भाई जाना कहां है उस शराबी ने कहा अगर हमको यही मालूम होता तो हम पैदल ही न चले गए होते जाना कहां है यही तो हमें मालूम नहीं इसलिए तुम्हारी टैक्सी में बैठे मगर अब यह आने जाने की फिक्र छोड़ो व्यर्थ समय खराब ना करो तेजी से चलो पहुंचना जरूर है और जल्दी पहुंचना है लोग जल्दी में पहुंचना भी चाहते हैं, मगर कहां कुछ साफ नहीं तुम कहां जा रहे हो अगर तुमसे कोई पकड़ के झगगोर के पूछे कि तुम सच में कहां जा रहे हो तो तुम भी कंधे बिचकाओगे। तुम कहोगे भाई ऐसी बात है ना पूछो ऐसी बातें नहीं पूछा करते और बीच बाजार में तो नहीं पूछते किसी से किसी की भद्द करवानी किसको पता है कि कौन कहां जा रहा है कहां से कौन आ रहा है कहां कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है चलना ही गंतव्य हो गया है साधन ही साध हो गए और लोग ऐसे कठिन सवाल नहीं उठाना चाहते क्योंकि कठिन सवालों से बेचैनी पैदा होती पूछने नहीं चाहते कि कहां जा रहे हैं जब भी पूछने के लिए सुविधा मिलती तेजी से चलने लगते ताकि सारी शक्ति चलने में लग जाए और यह सवाल से बचना हो जाए लोग जिंदगी की समस्याओं को टालते स्थगित करते ज्ञाने कारण कर अभ्यास ठीक कहते हैं अभ्यास तो करना, ध्यान का करो प्रेम का करो भक्ति का करो लेकिन स्मरण रहे परमात्मा ज्ञान लक्ष्य इसी में मत अटक जाना। ज्ञान भया तह कर्मे नास और जैसे ही ज्ञान हो जाएगा वैसे ही सारा अभ्यास सारे साधन सारे कर्म खो जाएंगे फिर क्या जरूरत रह जाएगी घृत कारण दधि मथ सयान घी निकालना है तो दही को मथते जब घी निकल आया तो दही को मथना बंद कर देते फिर दही को जो मथ है वो पागल है इसलिए बुद्ध ने कहा है ध्यान करना और एक दिन ध्यान छोड़ भी देना जिस दिन समाधि की झलक आने लगे ध्यान छोड़ देना कहीं ऐसा ना हो कि तुम ध्यान के चक्कर में ऐसे पड़ जाओ कि जब समाधि की झलक आने लगे तो आंखें मिचके अपने ध्यान में ही लगे रहो कि ये समाधि कहीं बाधा ना डाले और और ये क्या होने लगा मेरे ध्यान में एक नई बाधा आने लगी मैं तो ध्यान हूं मैं तो ध्यान में ही रहूंगा घृत कारन ददी मथे सयान जीवत मुक्त सदा निर्वाण अगर इतना तुम कर सको तो जीते जी मुक्ति है और जीते जी निर्वाण है नहीं मरने के बाद अभी और यहीं देखिए अब कौन सा तूफान जगाता है हमें मुंह छुपा के सो रहे हैं दामने साहिल से हम सामने मंजिल है और आहिस्ता उठते हैं कदम पास आकर हो रहे हैं दूर फिर मंजिल से हम कामयाबी में भी है नाकामयाबी जिंदगी एन मंजिल पर नहीं है आशना मंजिल से हम और मंजिल दूर नहीं है एन मंजिल पर नहीं है आसना मंजिल से हम कठिनाई हमारी यह कि हम मंजिल से परिचित नहीं है अन्य मंजिल पर ही है सामने मंजिल है और आहिस्ता उठते हैं कदम पास आकर हो रहे हैं दूर फिर मंजिल से हम और बहुत बार तुम बहुत करीब आ जाते हो होश के मगर फिर छिटक जाते हो फिर भटक जाते हो फिर कोई नया भटकाव पकड़ लेते हो मन बहुत बेईमान है मन बहुत चालबाज है मन तुम्हें निरंतर नए नए दुखों में ले जाता है क्योंकि मन जी ही सकता है दुख में मन आनंद में मर जाता है, आनंद मन की मृत्यु है, इसलिए तैयार हो जाओ जो दी सो होई विनाशा मिटने के लिए तैयार हो जाओ अगर पाना है परमात्मा की ज्योति को तो परवाने बनने के लिए तैयार हो जाओ और बिन देखे उपजे नहीं आसा परवाने को भी जलने का मिटने का भाव नहीं उठता जब तक समा दिखाई ना पड़े समा कहां दिखाई पड़ेगी शास्त्र में समा देखनी हो तो किसी जीवित गुरु में ही देखनी होगी जहां दिया जल रहा हो वहां देखनी होगी कहीं रविदास परम वैराग हृदय राम को न जपसी अभाग अभागे हैं वे जिन्होंने राम से परिचय नहीं बनाया जिन्होंने राम को नहीं जपा राम को जपने से परम वैराग पैदा होता है वैराग करना नहीं पड़ता छोड़ना नहीं पड़ता संसार भागना नहीं पड़ता कहीं रहस कभी नहीं भागे ग्रस्त रहे घर में ही रहे जैसे तुम रहते हो ऐसे ही रहे जिंदगी भर जूते सीते रहे जूते सीते सीते ही जूते बेस्ते बेस्ते ही परम वैराग्य को उपलब्ध हुए जैसे कबीर बुनते रहे कपड़े जुलाहे थे वैसे रैदास सीते रहे जूते चमार थे घर था ग्रस्थी थी पत्नी बच्चे थे नहीं कुछ छोड़ा नहीं कुछ छोड़ने की जरूरत है परम वैराग्य स्वयं तुम पर उतर आता है तुम सिर्फ राम के साथ रमने लगो तुम सिर्फ अपने भीतर की सीढ़ियां उतरने लगो और मंजिल कहीं दूर नहीं जिस धन की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। तलाश तुम बाहर कर रहे हो जिस राज्य को तुम खोजते हो वो तुम्हारे भीतर रहे और तुम दुनिया को जीतने चल पड़े देख ए मुनिम यही था मुझ में तुझ में इम्तियाज तेरा कब्जा था जहां पर मेरा कब्जा दिल पे था ए धनिक, ए धन वाले देख मुझ में और तुझ में इतना ही अंतर था थोड़ा ही अंतर पर बहुत बड़ा फिर भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा देख ए मुनिम यही था मुझ में तुझ में इम्तियाज ए धनिक इतना सा ही भेद था मुझ में और तुझ में तेरा कब्जा था जहां पर मेरा कब्जा दिल पे था सह की सार सुहागिन जाने तज अभिमान सुख रलिया माने सुहागिन ही जानती है प्रेम का रस प्रेम का स्वाद सुहाग का आनंद सह की सार सुहागिन जाने मिलन का उसे ही पता है तज अभिमान सुख रलिया माने क्योंकि मिलन में ही वो अपने अभिमान को छोड़ देती और अभिमान को छोड़ने में ही उसके जीवन में रंग उतरता रस उतरता है तनुमन देई न सुने अंतर राखे तन भी दे देती मन भी दे देती कुछ भेद नहीं रखती कुछ छिपाती नहीं अपने अंतर में कुछ नहीं छिपाती अवरा देख ही ना सुने ना मां के ना तो अन्य को देखती है ना अन्य को सुनती है जिसने किसी को प्रेम किया है उसे बस अपना प्रेमी ही दिखाई पड़ता है उसे कोई और दिखाई नहीं पड़ता और जिसने राम को प्रेम किया उसे राम ही दिखाई पड़ता है कोई और दिखाई नहीं पड़ता यह सारा जगत राम में हो जाता है लेकिन यहां प्रेम कहां प्रेम के नाम से तो नमालुम क्या क्या चल रहा है फौज में नए रंगरूटों की भर्ती चल रही थी कप्तान ने चंदुलाल का चुनाव करते हुए कहा चंदुलाल और सब बातें तो तुम्हारे बारे में ठीक है तुम्हारा चरित्र बिल्कुल चांद की तरह उज्जवल तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है लेकिन क्या तुमने कोई वीरता का काम भी कभी किया है चंदूलाल बोले हां हुजूर किया है मैं तीन साल तक शादी शुदा रह चुका हूं <laughs> यहां प्रेम के नाम पर क्या क्या चल रहा है कहना बहुत कठिन प्रेम जैसे युद्ध क्षेत्र नसरुद्दीन कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा था जाते जाते अपनी पत्नी गुलजान से बोला सुनो गुलजान वैसे तुम्हें तो अगले सप्ताह तक लौट आऊंगा और यदि किसी कारण बस न लौट सका तो पत्र लिख दूंगा कि मैं क्यों नहीं आ सका गुलजान बोली पत्र लिखने की जरूरत नहीं है वह मैंने पहले ही तुम्हारी कोट की जेब से निकाल के पढ़ लिया यहां किसको किस पे विश्वास यहां पति भी धोखा दे रहा पत्नी भी धोखा दे रही वो पहले से चिट्ठी रखे हैं लिखे हुए कि किन कारणों से नहीं आ रहा हूं मगर वही कोई होशियार है ऐसा नहीं पत्नी भी पहले ही पढ़ चुकी है पत्नियों से कुछ भी छिपाना मुश्किल है उनकी आंखें गहरी होती पति जितना छिपाने की कोशिश करता उतना ही मुश्किल में पड़ जाता है एक रात मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने सुना कि मुल्ला जोर जोर से कह रहा कमला कमला नींद में पत्नियां नींद में भी नहीं छोड़ती पीछा नींद में भी सुनती हैं कि पति क्या कह रहा है उसी वक्त हिला के उठाया कहा कि क्या कमला कमला रखा है कमला कौन एक क्षण तो मुला झिटका एकदम नींद से उठा था कुछ समझ में भी नहीं आया फिर होश आया उसने कहा कमला कोई नहीं घोड़ी का नाम तू तो जानती है कि मुझे रेस कोर्स में रस है और इस घोड़ी पे मैंने दांव लगाया हुआ है। बात मुल्ला ने सोची आई गई हो गई लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो अपनी दाढ़ी बना रहा था उसकी पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी बाथरूम के कहा बोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोला उसने कहा कि फोन आया है तुम्हारे नाम किसका फोन तो उसने कहा उसी घोड़ी का पत्नियों से बचा नहीं सकते वो घोड़ी कह रही कि प्लाजा टाकिज में शाम को छह बजे मिलना इस जिंदगी में प्रेम के नाम पर जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं रैदास लेकिन इस जिंदगी में भी कभी कभी कहीं कहीं वैसे अनुभव भी लोगों को हो जाते दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत लोगों को नहीं ऐसा अनुभव हो पाता जिसको प्रेम कहें होना चाहिए सभी को हम समाज ऐसा बेहुदा बनाए हैं कि नहीं हो पाता हमने प्रेम के ऊपर इतनी सर्तन लाद दी है कि प्रेम मर गया है हमने प्रेम को इतना बोझ दे दिया है कि प्रेम नहीं सह पाता टूट गया प्रेम बहुत नाचुक है फूल जैसा नाचुक है और हमने इतने पत्थर उसके ऊपर रख दिए हैं कि फूल तो कभी का दब गया कभी का सड़ गया लेकिन कभी कभी इस जीवन में भी प्रेम के दर्शन होते हैं कभी दो व्यक्तियों के बीच ऐसा प्रेम घटता है जिस प्रेम में आकाश की सुगंध होती जिस प्रेम में तारों की रोशनी होती जिस प्रेम में दूर की ध्वनि होती जिस प्रेम में हृदय का संगीत होता है ये वचन उन्हीं के लिए सार्थक हो सकते हैं वही समझ सकेंगे सह की सार सुहागिन जाने तज अभिमान सुख रलिया माने तन मनु देई न सुने अंतर राखे अवरा देखी न सुने न माखे उसे दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता शोकत जाने पीर पराई आई जाके अंतर दर्द न पाई और वही जान सकता है दूसरे के पीर को दूसरे की पीड़ा को जिसने दर्द को जाना हो जिसने प्रेम को जाना हो वही प्रेम के इन शब्दों को समझ सकेगा प्रेम करो पत्नी से बच्चे से मित्र से जहां कहीं अवसर मिल सकता हो प्रेम का वहीं प्रेम के पौधे को सींचो क्योंकि प्रेम का पौधा ही एक दिन तुम्हें प्रार्थना तक ले जाएगा और कोई उपाय नहीं है दुखी दुहागिन दुई पखही जिन नाह निरंतर भगत नकीने अभागे हैं वो जिन्होंने भक्ति को नहीं जाना लेकिन भक्ति को जानोगे कैसे प्रेम का ही अंतिम आत्यंतिक रूप है भक्ति प्रेम ही नहीं जाना दुखी दुहागिन दुई पखीनी तुम्हारी अवस्था तो ऐसी है कि जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हो और फिर उससे कहा जाए आकाश में उड़ो मेरा प्रयास यहां यही है कि तुम्हें पहले प्रेम सिखाऊं इसलिए परमात्मा की क्या तुमसे बात करूं कैसे बात करूं पहले तुम्हें प्रेम सिखाऊं फिर तुम प्रार्थना में उतर सकोगे और प्रार्थना में उतरोगे तो एक दिन परमात्मा को पा सकोगे आब आशास्य शुरू करना पड़ रहा है और सदियों सदियों का कचरा जम गया है तुम्हारे दर्पण पर और नमालुम किस किस चीज को तुमने प्रेम समझ रखा है और नमालुम किन औपचारिकताओं को तुमने प्रार्थना मान लिया है और मंदिर में पत्थर की मूर्तियां रख ली और उनको तुमने भगवान मान लिया तुमने सब झूठा कर डाला तुम्हारे दोनों पंख कट गए अब तुम आकाश में उड़ नहीं पाते और उड़ ना सको तो कैसे आकाश का भरोसा है उड़ना सको तो कैसे मानो की आकाश है राम प्रीति का पंथ दुहेला कठिन है रास्ता राम प्रीति का साधन साधारण प्रीति का रास्ता भी कुछ कम कठिन नहीं सबसे बड़ी कठिनाई तो यह कि अपने को मिटाना पड़ता है अपने को डुबाना पड़ता है और तुम तो प्रेम में भी एक दूसरे पे कब्जा करने की कोशिश करते हो पति पत्नी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है पत्नी पति पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वहां भी पूरा संघर्ष चल रहा है राजनीति चल रही खींचातान चल रही प्रतियोगिता चल रही है संघर्ष चल रहा है मीठी मीठी बातों के पीछे छिपी कटारें चल रही हैं साधारण प्रीति का रास्ता भी कठिन है कठिनाई क्या है कठिनाई यही है कि अपने को मिटाना पड़ता है झुकना पड़ता है तो परमात्मा की प्रीति का रास्ता तो निश्चित दुहेला है बहुत कठिन है दुर्गम है। संगी न साथी गवन अकेला और इसलिए भी कठिन है कि वहां ना कोई संगी है ना साथी अकेले जाना एकांत की उड़ान है दुखिया दरदमंद दरी आया बहुते प्यास जवाब न पाया बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कह रविदास सरन प्रभु तेरी ज्यों जानो त्यू करू गति मेरी हरदास कहते हैं कि जो भी परमात्मा के दरवाजे पर दुखी की तरह गया दरदमंद की तरह गया कुछ मांगने गया भिकमंगे की तरह गया उसे कोई उत्तर नहीं मिला उसकी प्रार्थना व्यर्थ चली गई बहुते प्यास जवाब ना पाया चाहे कितनी उसकी प्यास हो उसको जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी वो परमात्मा से अपना ही काम लेना चाहता अभी अहंकार मिटा नहीं अहंकार परमात्मा का भी शोषण करना चाहता वो कहता ऐसा करो मेरे लिए मैं कहता हूं ऐसा करो वह अभी भी परमात्मा पर समर्पित नहीं वह यह नहीं कहता कि जो तेरी मर्जी ह रविदास शरण प्रभु तेरी रविदास ने कहा हमने तो ऐसे पाया हमने कैसे पाया वो हम बताए देते हैं हमने ऐसे पाया कि हमने कहा शरण प्रभु तेरी हम तेरी शरण है जीव जानो तुम जैसा जानते हो क्यों करूं गति मेरी तुम्हारी जो मर्जी हो वैसी मेरी गति करो तुम मुझे नरक भेज दो तो भी मैं आनंदित नाचता हुआ जाऊंगा क्योंकि तुमने भेजा जो मैं स्वर्ग नहीं मांगूंगा नरक की अग्नि मेरे लिए शीतल हो जाएगी क्योंकि तुमने भेजा जो मांगा स्वर्ग मेरे काम का नहीं बिन मांगे तुम जो दे दोगे वही मेरा स्वर्ग है रदास कहते हैं उसके द्वार पर कोई मांग लेके मत जाना और तुम सब मांग लेके ही जाते हो तुम्हारी जब कोई मांग होती तभी तुम प्रार्थना करते हो प्रार्थना शब्द का अर्थ ही मांग हो गया इसलिए मांगने वाले को प्रार्थी कहते कुछ मांगने आया प्रार्थना का अर्थ मांग नहीं प्रार्थना का अर्थ दान है प्रार्थना का अर्थ समर्पण प्रार्थना का अर्थ है मैं तुम्हारी शरण आया जैसा बुरा भला हूं स्वीकार कर लो और जो तुम्हारी मर्जी हो क्योंकि तुम जानते हो मैं क्या जानता हूं जहां चलाओ चलूंगा जहां उठाओ उठूंगा जहां बिठाओ बैठूंगा रैदास जूते सीते और बेचते और उनके पास मीरा जैसी शिष्या और भी बहुत शिष्य हजारों शिष्य थे रैदास के वो उनसे कहते अच्छा नहीं लगता कि आप जूते सीए वो जूता सीते रहते और ज्ञान चर्चा भी चलाते रहते ब्रह्मचर्चा भी चलाते वो कहते जस्ता नहीं अच्छा नहीं लगता आप और जूता सी हैं और हम सब के रहते हम सब करने को राजी रैदास उनसे कहते जब तक उसकी मर्जी जूता सिलाने की मैं क्या करूं वो तो कहते नहीं कि रैदास जूता सीना बंद कर वो तो जब भी कहता यही कहता है कि तेरे जूते मुझे बहुत पसंद आते जो भी मेरे जूते पहनता है वो राम ही तो है कितने राम आके मुझसे नहीं कह गए कि तुम्हारे जूते हमें बहुत पसंद आते ऐसे सुंदर जूते कोई नहीं बनाता कैसे बंद कर दूं उसकी मर्जी होगी तो बंद हो जाएगा उसकी मर्जी है तो जारी रहेगा अगर जन्मों जन्मों तक भी वो भेज के मुझसे जूते सिलवाते रहे तो भी मैं आनंद से सीता रहूंगा गाते गीत सीते जूते गुनगुनाते राम को सीते जूते ऐसे जो आता है प्रभु के द्वार पर वही स्वीकार होता है वही प्रवेश कर पाता है प्रार्थना का सार सूत्र है जो तेरी मर्जी है वह पूरी हो आज इतना